आज 17 जनवरी 2019 गुरुवार का दिवस है और हरिह्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग पिछले करीब 10 माह से ईश्वर प्रति विज्ञा कार्य का पौट और अब हम उसके अंतिम चरण में हैं इसमें जो 15 आनिक थे उसमें से अंतिम आहनिक पर आज हम उसका अध्ययन शुरू करेंगे इसमें चार अध्याय जिसके चौथे अध्याय में अंतिम हानिक एक ही हानिक है इसका नाम तत्व संग्रह अधिकार इसके पहले हमने आगम अधिकार पढ़ा था आगम अधिकार में हमने देखा था कि इस विश्व के वर्गीकरण करें हम विश्व का या विश्व का हम विश्लेषण करें विश्व 36 तत्वों से बना है जिसमें पांच शुद्ध तत्व हैं और 31 माया से लेकर प्रति तक अशुद्ध तत्व हैं और उसके बाद हमने देखा था कि मल क्या है अज्ञान स्वरूप मल हैं जो तीन आणोमल कार्ममल और माई मल इन तीन मलों के बारे में पढ़ा माया क्या है इसके बारे में हम हमने पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा था कि सात प्रकार के प्रमा परमाता का मतलब होता है कि मैं कौन हूँ इसका जो अंदर से जवाब आता है वो हमारा हमारी प्रमात्रता है जैसे मैं कहूँ मैं शरीर हूँ मैं मन हूँ या मैं ये मेरा नाम या सोशल स्टेटस जो भी हूँ वो मेरा सकल प्रमाता है इस तरह से हमने सकल से शिव तक सात परमाताओं को देखा कि उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए योगी सकल से अकल तक यात्रा करता है अकल यानी शिव जहाँ कोई कलना संभव नहीं है कैलकुलेशन संभव नहीं है जिसको किसी सीमा में बांधना संभव नहीं है तो सीमितता से असीमता की यात्रा उसका नाम है योग सीमितता से असीमता की यात्रा होती है जहाँ हम सकल स्थिति से आगे बढ़ के प्रलयकल विज्ञानकल विद्येश्वर मंत्रेश्वर मंत्र महेश्वर तक यात्रा करते हैं, और अंत में शिव तो तक पहुँचते थे तो ये सात स्तर हैं इनके बारे में हमने पढ़ा था इन सब के बाद अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन तीन अध्याय में पढ़ने का मौसक मौका नहीं मिला अवसर नहीं मिला तो उनको हम इसमें पढ़ते हैं अंतिम अध्याय में तो आज से हम आरम्भ करते हैं तत्व तो संक्रांति का इसमें सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अब तक हमने जो पढ़ा उसका सार क्या है कि हमारे भीतर जो चेतना है जिसको हम आत्मा के नाम से पुकारते हैं हमारे पीछे तो चेतना है वही आत्मा है और वही जीवन का आधार है मृत्यु के समय शरीर वही रहता है उसका वजन वही रहता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर वही रहता है क्षणभर तो कुछ भी नहीं बदलता लेकिन उसमें चेतना का अभाव हो जाता है और वही चेतना हम आत्मा के रूप में जानते हैं और यही आत्मा परमेश्वर है अगर हम ईश्वर की अवधारणा हृदय में स्थापित करना चाहें तो सबसे पहले हमको अपने स्वयं की आत्मा को समझना जरूरी है कि मैं कौन हूँ और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है मेरा वास्तविक स्वरूप इस प्रमेय तत्वों से और प्रमात्र तत्वों से अलग चैतन्य रूप ये पहली स्टेज है समझने की और एक अगली स्टेज है शिवत्ता की जहाँ पर कि सब कुछ मैं हूँ जहाँ पर कि शरीर ही नहीं मैं पूर्ण ब्रह्मांड में तो पहली स्टेज में हम अपनी एक्सक्लूजन करते हैं ये भी नहीं मैं वस्तु नहीं हूँ मेरा नाम नहीं हूँ शरीर नहीं हूँ मन नहीं हूँ बुद्धि नहीं हूँ इस तरीके से सबको हटाते हटाते मैं अपने चेतना तक पहुँचता कि ये चैतन्य मैं और मैं ये शरीर नहीं हूँ इसमें स्थित मन बुद्धि अहंकार भी मैं नहीं हूँ इसमें स्थित दस इंद्रिया भी मैं नहीं हूँ और ये संसार का कोई आरोपित गुण जैसे ये वकील है ये डॉक्टर है ये विद्वान है ये पंडित है या फलाने समाज का जात का है इस तरह के जो आरोपित गुण हैं जो समाज ने संसार ने आरोपित करके वो भी मेरा वास्तविक परिचय नहीं है जब हम इस तरीके से चिंतन करते हैं तो हम अपनी चेतना को पहचानने लगते कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और चेतना मेरा वास्तविक परिचय है वास्तविक परिचय और अवास्तविक परिचय में मूल भेद क्या है कि अवास्तविक परिचय सदा परिवर्तनशील होता है आप कहोगे कि मैं यंग हूँ जवान हूँ आप हमेशा नहीं रहोगे आप बोलोगे मैं जीवित हूँ जीवित नहीं रहोगे इस तरीके से बाकी सारे परिचय परिवर्तनशील एक ही परिचय अपरिवर्तनशील है और वो है आपकी चेतना वही चेतना जो इस शरीर को चलना फिरना घूमना सोचना विचारना कर्म करना इन सब के लिए प्रेरणा देती है इन सब की वो प्रेरक है लेकिन इन सब से फिर भी परे इन सबको प्रेरणा देती है और फिर भी वो इससे परे है जैसे एक सांसारिक उदाहरण होता है कि विद्युत का विद्युत की धारा इलेक्ट्रिकल करंट वो आती है आपके घर में अब आप आपकी इच्छा उससे पंखा चलाओ बिजली चलाओ पानी गर्म करो पानी ठंडा करो लेकिन वो इस सब से परे होती इन सब की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती अगर आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है और उससे आग भी लग जाए अगर आपके हाथ में करंट भी लग जाए उसे उससे कुछ लेना देना ना उसको कोई पाप लगता है ना कोई पुण्य लगता है क्योंकि अगर आपकी मन बुद्धि शरीर का ऑपरेटस यानी जो यंत्र है जिसके द्वारा वो कार्य करती संसार में आप ये यंत्र खराब है अगर आपका मन खराब है बुद्धि खराब है ये शरीर खराब है और इसके द्वारा होने वाले कर्म खराब है तो उसके लिए वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेती आत्मा इन सब से परे है इसलिए वो इन सब की प्रेरक है लेकिन इन सब से परे है और वही शुद्ध रूप से परमेश्वर का आध्यात्मिक स्वरूप है आत्मा परमेश्वर का अंतिम स्वरूप है इसलिए परमेश्वर ने इस संसार के खेल खेल में संसार का एक खेल है जो उसने प्रस्तुत किया तो इस संसार के खेल खेल में अपने आप को अनेक रूपों में अभिव्यक्त किया वो एक था उसने इतने सारे लोगों के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया ये बात अगर हम जानते हैं तो जब हम भीड़ भाड़ समाज की देखते हैं संसार की देखते हैं तो उनमें सब में हमको एक ही सत्ता दिखाई देती है उन सब में भिन्नता है कोई ऊंचा है कोई ठीगना है कोई मोटा है कोई दुबला है कोई जवान है कोई बच्चा है कोई बूढ़ा है कोई विदेशी है कोई स्वदेशी है कोई सत्पुरुष है तो कोई दुष्पुरुष है इन सब की भिन्नताओं के बीच में एक ही अभिन्नता है कि इन सब के प्रेरक वही आत्मा है इन सबके बीच में एक ही प्रेरक तत्व है और वही उनका आधार है अब अगर एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि और एक योगी की दृष्टि में अगर फर्क देखें तो सामान्य व्यक्ति उस मनुष्य के जो आरोपित गुणों को देखता है कि विद्वान है, ये नेताजी हैं या ये बहुत धनवान हैं या ये सज्जन हैं ये ऋषि पुरुष हैं ये सब आरोपित गुण हैं या ये कहें कि ये बहुत दुष्ट है चोर है हत्यारा है ये सब फिर आरोपित गुण है क्योंकि इन सब गुणों के बीच में एक प्रेरक तत्व है वो है चेतना और समस्त लोगों की चेतना समस्त जीवों की चेतना और समस्त जड़ की चेतना इनको समग्र रूप से हम चैतन्य कहते हैं इनको सबको एक साथ अगर हमको बताना है तो उसको इसको चैतन्य कहते हैं कि चैतन्य वो है जिसने इस संसार के खेल को जिंदा रखा है इस संसार के खेल को जिस एनर्जी से खेला जा रहा है वो एनर्जी है चैतन्य जो संसार का खेल चलाती है और उसी को हम चिती भी कहते हैं उसको चैतन्य कहते हैं और वही इस ब्रह्मांड की आत्मा है और उसी को हम परमेश्वर के नाम से जानते हैं परमेश्वर और कहीं नहीं है परमेश्वर के चेतना में उसके अंतस में अपने विमर्श में जो अहम की तरह है कैसे जैसे मेरे मन में एक विचार है मैं अभी किसी को बताना नहीं चाहता कि तुम लोग जान लोगे तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो वो जो विचार है मेरा किस तरह से है मेरे अहम कि तरह है कि वो मैं ही हूँ मेरे सिवा उस विचार को कोई अन्य नहीं जानता तो इस तरह से जब वो चीज़ मेरे भीतर होती है जैसे मेरे भीतर एक विद्रोही कविता लिखी मैंने लेकिन मन के मन में रखी लिखने के पहले सोच लूँ क्या होगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी क्योंकि जैसे ही मैं आप उसको लिखूँगा उसको मेरे को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि मेरी है लेकिन जब तक वो मेरे भीतर है तब तक वो सिर्फ मुझसे अभिन्न है मैं और उस कविता में कोई भेद नहीं है मैं और मेरी रचना कवि और काव्य दोनों अभी एक है तो उस स्थिति से अभिव्यक्त स्थिति जहां पर कि उस काव्य का प्रसव हो गया उस स्थिति में आने के लिए अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है परमेश्वर ने यह अभिव्यक्ति करने के लिए शिव से सदाशिव सदाशिव से ईश्वर ईश्वर से शुद्ध विद्या और उसके बाद में माया शक्ति का सहारा लिया और उसके बाद में उसने विश्व के समस्त अन्य तत्व बनाए इस तरीके से उसने अपने स्तर को सांसारिक भाषा में कहें तो नीचे लेता चला गया इस तरह से विश्व की अभिव्यक्ति हुई विश्व की अभिव्यक्ति परमेश्वर की अहंता से ही हुई है उसकी जो बहवें अभिव्यक्ति है वो परमेश्वर की अहंता से है तो इसके अंदर अति सूक्ष्म रूप में विश्व कहाँ था सदाशिव स्तर पर उसमें जो और थोड़ा सा मोटापन आया और अधिक स्पष्टता आई वो ईश्वर तत्व तो तक आई उसके बाद में और अधिक स्पष्ट संसार का स्वरूप बना शुद्ध विद्या यान विद्यश्वर के स्तर पर हमने ये बात स्तर से पढ़े हैं कि शिव जब नीचे उतरता है तो जिन स्टेशन को होते हुए संसार तक आता है धरती तक आता है पृथ्वी बनाता है वही सारे सारे स्थानक योगी को अवरोहण करते वक्त रास्ते में मिलते हैं वो पृथ्वी तत्व से शिव तत्व तक जाता है और शिव शिव से पृथ्वी के स्तर तक जाता है इसलिए बीच में आने वाले जो स्थानक है स्टेशन है वो एक जैसे हैं उनके लिए योगी के लिए उल्टी दिशा में आते हैं वो सकल से अकल तक की यात्रा करता है और शिव अकल से सकल तक की यात्रा करता है शिव संसार बनाने में जिस दिशा में अग्रसर होता है योगी परमेश्वर से मिलने को उससे ठीक उल्टी दिशा में अग्रसर होता है और इसी का नाम योग है योग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो वियोगी हो गए थे परमेश्वर से दूर चले गए थे दूर तो गए नहीं थे कभी लेकिन हम चूंकि सीमित जीव हैं इसलिए हमको एहसास होता है कि हम अपने स्रोत से दूर हैं हम तो दूर जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे केंद्र में ही परमेश्वर और हमारा केंद्र ही परमेश्वर है लेकिन हम अपने केंद्र से थोड़े विक्षिप्त हो गए थे दूर चले गए थे हमारी भावना उससे दूर हो गई थी हमारी धारणा ऐसी थी कि हम उस केंद्र से दूर हैं और इसीलिए हमको ऐसा लगता था कि हम कुछ न कुछ खो रहे हैं और यही आध्यात्मिक बीमारी है अस्वस्थता है जो अब हम स्व में स्थित नहीं हैं तो हम अस्वस्थ हैं और आध्यात्मिक स्वास्थ्य वही है जब हम अपनी चेतना को अपना वास्तविक स्वरूप अपना वास्तविक केंद्र माने वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है हमारा तो इस स्थिति में हम जब योगी की नज़र से देखें तो पूर्ण संसार परमेश्वर का धड़कता हुआ दिल दिखाई देता है संसार में हलचल होती है कहीं झांकी लगी है कहीं चित्रवला चित्र है कहीं हलचल हो और कहीं जुलूस निकल रहा है कोई बोल रहा है कोई सुन रहा है और कितने ही सांसारिक कृत्य हो रहे हैं कहीं कोई जन्म ले रहा है तो कभी कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है कोई आनंद लेता है तो यहाँ पर कोई दुखी हो रहा है ये सब कुछ हलचल ये शिव का है उसको हम संसार का नृत्य या नटराज का नृत्य कह है सकते हैं परमेश्वर का नृत्य इसीलिए उसे नटराज कहा जाता है कि वह परमेश्वर इस संसार रूपी नृत्य में नर्तक है इसमें हमने शिव सूत्र में एक सूत्र पढ़ा था नर्तक आत्मा वो आत्मा ही है जो इस संसार की नर्तक जो इस संसार नामक इसको अब हम समग्रता से देखते हैं व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो हमको एक व्यक्ति दिखाई देगा उसके गुण अवगुण दिखाई देंगे उसका शरीर उम्र दिखाई देगी उसके आरोपित गुण दिखाई देंगे लेकिन जब हम उसको विश्व को समग्रता से नजर करते हैं इसमें दो दृष्टियों में क्या होता है विद्वान लोग क्या कहते हैं एक मेंढक की दृष्टि है और एक चिड़िया की दृष्टि है मेंढक की दृष्टि में क्या होता है उसको बस अपने आसपास का सीमित दायरा दिखाई देता है उसमें अच्छे लोग दिखाई देंगे बुरे दिखाई देंगे उसमें कभी चिड़ आएगी किसी पे गुस्सा आएगा किसी पर प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा होगी, किसी को हराने की किसी की टांग खींचने की इच्छा होगी तो ये है मेंढक का दायरा क्योंकि वो फ्रॉक्स व्यू अपने आसपास एक सीमित दायरे तक संभव है उसके बाहर नहीं देख पाता एक है तो बर्ड्स आई व्यू या चिड़िया की नज़र उससे वो सबको समग्रता से एक साथ देखा जा सकता है तो योगी की नज़र होती है बर्ड्स आई व्यू जबकि वो पूर्ण ब्रह्मांड को पूर्ण विश्व को एक नज़र में देखता है अब जैसे सामान्य हमारे विचार हों तो जब किसी व्यक्तियों के बारे में विचार करते हैं तो किसी एक व्यक्ति के बारे में विचार करेंगे या एक समूह के बारे में विचार करेंगे कि भैया वो ब्राह्मण लोग कैसे हैं या मुस्लिम लोग कैसे हैं या इस समाज के लोग कैसे हैं तो हम एक समूह के बारे में बात सोचते हैं या सोचते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में कि मेरा दोस्त के बारे में सोचूं या उसके बारे में जो मेरे को परेशान कर रहा है उसके बारे में सोचूं या किसी एक प्रिय के बारे में सोचूं जो बहुत दिनों बाद कल आने वाला है इस तरीके से मैं ना पर तरह के एक व्यक्तियों और समूहों के बारे में विचार करता हूँ लेकिन समग्रता का विचार अलग चीज़ है समग्रता तो आपके हृदय के सामर्स्त दरवाजे खोल देती है जब हम सबके बारे में पूरे ब्रह्मांड के बारे में एक साथ सोचते हैं तो हमारे भीतर एक रोमांचक हलचल होती हमको पूर्ण ब्रह्मांड एक इकाई की तरह महसूस होने लगता है लेकिन इसके लिए हम चाहे आँख बींच के ब्रह्मांड को देख सकते हैं क्योंकि ब्रह्मांड को देखने के लिए इन दो आँखों की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है आँख खोल के भी देख सकते हैं आँख बंद करके भी देख सकते हैं क्योंकि हम इतने वर्षों से देख रहे हैं वो स्मृतियाँ कहीं खोई नहीं हैं हमारे साथ हैं हम उन स्मृतियों में भी इस ब्रह्मांड की विहंगमता को देख सकते हैं या आँख खोल के हम किसी छत पर खड़े होकर खूब बड़े नज़ारे को देख सकते हैं लेकिन इन हर परिस्थिति में हमको चिड़िया की नजर से अगर संसार को देख पूरा ब्रह्मांड हमको कैसा दिखाई देता है उसमें सब दिखाई देगा अच्छा बुरा अपना पराया ऊपर नीचे छोटा बड़ा सब सबको दिखाई देगा और उनको समग्रता से देखें तो हमको उनके गुण नहीं दिखाई दे क्योंकि जब कढ़ी के अंदर हम मेथे दाना डालते हैं तो मेथे दाने का स्वाद कड़वा नहीं आता वो उसका फ्लेवर बन जाता है ऐसे ही ब्रह्मांड को हम एक साथ जब देखते हैं तो इसमें बुरे लोग बुरे नहीं दिखाई देते अच्छे लोग अच्छे नहीं दिखाई देते इन सबको मिल के एक फ्लेवर बन जाता है इन सबको देखने के बाद हमको एक आनंद की आनंद अनुभूति होती सबको देखने से एक साथ क्योंकि ये सब कुछ एक है और परमेश्वर का नृत्य है उसको जब इस दृष्टि से देखते हैं तो हमारे आनंद की उत्तर उत्तर बढ़ोतरी होती है जब हम रोज़ थोड़ी देर में ऐसा प्रयास करते चाहे आँख में इसका ध्यान करते तब भी ऐसा प्रयास करते सोचने का कि ब्रह्मांड में जो कुछ अभी जैसे अभी कहीं ढोल की आवाज़ आ रही है कि डीजे की आवाज़ आ रही है कभी कभी हमको चिढ़ चिड़दिया आने लगती इसे कह रहे कितना होर शोर मचा दिया लेकिन अगर हम विहंगमता के दृष्टि से देखें तो ये शोर भी उसी का एक हिस्सा है इसलिए हृदय आनंद और शांति से भर जाता है उस आनंद और शांति की कहीं और कहीं तुलना ही नहीं है जिस आनंद और शांति की हम हम बर्ड्स आई व्यू से इमेजिन कर सकते हैं कि सारा संसार एक है और उन सब में कोई भिन्नता नहीं है और ये जो सब संसार है परमेश्वर ने खेल खेल में अपने आप को इन छोटे छोटे छोटे छोटे इतने सारे जीव जंतुओं के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कराया इतना ही नहीं वरन संसार के समस्त जड़ अभिव्यक्तियाँ भी वो स्वयं ही है चाहे वो पत्थर रखे हों झरने हों सूरज चांद सितारे आसमान और पेड़ पौधे सब कुछ वो स्वयं ही है इसलिए जड़ और चेतन का भेद ही नज़र से मिट जाता है कि सब कुछ परमेश्वर है सबकी धड़कन वो अकेला है जैसे हमारे शरीर में हम कहते हैं एक हाथ है तो एक नाक है एक जबान है तो ओठ है तो गास्ट है। तो इस तरीके से हमारे शरीर के जैसे विभिन्न अंग हैं ऐसे ही इस परमेश्वर शिव के भी विभिन्न अंग हैं जो भिन्न भिन्न रोमों की तरह खिले हुए इतने सारे जीव जंतुओं के रूप में हमको दिखाई देते हैं तो यह हमारी नजर होती है कि समस्त जीवों के आत्मा ही परमेश्वर है परमेश्वर को अगर हम इन से अलग ढूंढने जाएंगे हम सोचेंगे मंदिर में कहीं दिख जाए या किसी तीरथ में मिल जाए तो यह हमारी खोज सामान्यतः निरर्थक ही जाती सार्थक सिर्फ तभी हो सकती है जब हृदय के अंदर सरलता और प्रेम का पूर्ण विकास हो गया वो तभी उसके अंदर हमको झलक दिखाई दे सकती अब आपको चांद की झलक देखना है वो कीचड़ में कोशिश करोगे तो कभी दिखाई नहीं देगी हमको कीचड़ में तो चांद दिखाई नहीं देगा हम सोचते हैं कि झलक दिखाई दे जाए नहीं दिखाई देगी जल है मेला है तो दिखाएगी लेकिन मेली सी धुली सी झलक दिखाई देगी जल है और शुद्ध है लेकिन अशांत है तो भी दिखाई नहीं देगी हमको एक झलक झलक दिखाई देगी लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगी लेकिन मल शुद्ध भी है जल साफ भी है और स्थिर भी है तो हमको उस चंद्रमा का पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा तो हमारे मन में अगर परमेश्वर का अनुभव एहसास जिसको हम आत्मबोध कहते हैं उसकी संभावना को तलाशना है तो, तलाश तो सबसे पहले मन को कीचड़ से मुक्त करना होगा कीचड़ हमें सांसारिक विचारों से थोड़ा मुक्त करना होगा उसके बाद में उसमें स्थिरता लानी पड़ेगी शुद्धता के बाद स्थिरता दो ऐसे गुण हैं जो सरलता से ही संभव है जब मन में प्रेम लाओगे तो सांसारिक विचार कम हो जाएंगे जो अभी अपन ने कहा कि विहंगम चिड़िया की दृष्टि से हृदय में प्रेम पैदा होता है उस प्रेम के द्वारा सांसारिक विचार क्लेश घृणा नफरत ये सब कम हो जाते धीरे धीरे एक क्षण में न हो लेकिन हम प्रयास करते जाएं तो संभव है और उसके बाद में हमको एक विहंगमता की दृष्टि मिल जाती है तो हमको जब उस कीचड़ में से शुद्ध पानी झलकने लगता है उसकी स्थिरता यानी मन में हृदय में अब दृष्टि प्रेम की संसार की ओर है अब स्थिरता हमारे भीतर की ओर है एक दिन हमको सुख मिलता है तो हम सुख से कांपने लगते हैं अगले दिन दुख मिलता है हम दुख से कांपने लगते हैं सुख और दुख दोनों मन को चंचल बना देते हैं इन दोनों चीज़ों को शांति से सहने वाला उसको योगी कहते हैं सुख और दुख को दोनों को संभव से सह हम कैसे संभव नहीं निश्चित आज संभव नहीं है लेकिन हम जाने तो सही कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है जो संभव न है उसी को करने का नाम परमेश्वर की ओर जाने की यात्रा है वही यात्रा है और वही अध्यात्म है वो असंभव नहीं है कठिन है असंभव नहीं है और कठिन में तब तक है जब तक हम अपने संसार की दौड़ में अपने आप को शामिल करे हुए तब तक कठिन है उसके अलावा फिर वो कठिन नहीं है तो मन में सरलता हो प्रेम हो और उस दौड़ से हम अपने आप को थोड़ा अलग कर लें कि इतना नहीं दौड़ें कि उस दौड़ में हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल जाएं। अगर इतना कर सकें तो हमको व्यहंगम दृष्टि के साथ मन प्रेम से सिक्त हो जाता है मलिनता समाप्त होने लगती है मल शांत हो जाता है तब तो हमारे माई मल अपने आप हट जाता है विभिन्नता मिट जाती है, सबके बीच में हमको शिव दिखाई देने लगता है हम अपने आप की चेतना को भीतर जाकर ढूंढते हैं पहचानते हैं तो उसमें स्थिरता आने लगती है फिर हमको सुख में हमको लगता है ठीक है ये हमारा शरीर है बुढ़ा होने लगा है दुख आएगा ही जब सुख मिलता है तो सोचते हैं शांति से कितनी देर ठहरेगा अभी चला जाएगा इसलिए उस सुख में आदमी बौराता भी नहीं है इसलिए सुख और दुख दोनों में एक समानता की दृष्टि विकसित होने लगती और वही दृष्टि जब विकसित हो जाती है तो हृदय के निर्मल और शांत होते ही उसमें परमेश्वर का बोध प्रतीत होने लगता है प्रकट जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब शांत निर्मल जल में दिखाई देता है वैसे ही हमको हमारी अपनी ही मन बुद्धि के अंदर परमेश्वर के सत्य स्वरूप का एहसास होने लगता है इसलिए कहते हैं ऋषिगण कि मन बुद्धि तुम तो कहते हो तो ये सब त्याज्य हैं शरीर मनुष्य का हीन है दीन है गरीब है खराब है ऐसा मत कहूँ वो कहते हैं ऋषिकण कि ये शरीर ही है जिसको धारण करने के लिए देवता भी ललायित होते हैं क्योंकि इसी शरीर में वो बुद्धि मिलेगी मन मिलेगा जो परमेश्वर को प्रतिबिंबित कर सकता है वरना देवताओं को भी ये अवसर नहीं मिलता इसलिए हेय कुछ भी नहीं है अभिनव कहते थे कि हेय भी कुछ नहीं है और त्याज भी कुछ नहीं है कुछ भी ऐसा नहीं जिसको छोड़ना है और ऐसा भी कुछ नहीं जिसको पकड़ना है इसलिए छोड़ने और पकड़ने से हटके हम विहंगम दृष्टि से जब इस विश्व को देखते हैं विश्व का अवलोकन करते हैं तो फिर हमारे हृदय को एक प्रेम शांति और आनंद का अंतर अनुभव होता है और उससे हम इस संसार को जब देखते हैं तो हम परमेश्वर के अधिक करीब और करीब होते चले जाए आत्मबोध की ओर बढ़ने लगते तो यही इसका संदेश है कि सीमित जीव कर्म भोग के लिए बाध्य है इसलिए इस बंधन से हम एकाएक तो मुक्त नहीं हो सकते इस जीवन में जो हम प्रारब्ध से प्राप्त कर चुके हैं जो शरीर को इस शरीर के साथ सुख और दुख का कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है उसको हम एकाएक उतार के फेंक नहीं सकते जो सुख और दुख मिलना है वो मिलेंगे लेकिन इन सुख दुख के बीच में इनको शांति से सहने की जो हमारी क्षमता जिसको तितीक्षा कहते हैं वो विकसित करना वो विकसित करना जरूरी है और ये अपन अभी समझ लीजिए कि परमेश्वर की अहंता की बाव्य अभिव्यक्ति ही विश्व है जो संसार है परमेश्वर की अहंता की बाह अभिव्यक्ति अबे बाह शब्द से क्या मतलब कि भगवान ने अपने से बाहर कुछ अभिव्यक्त किया है ये सिर्फ हमारी भाषा की सीमा है मनुष्य द्वैतवादी भाषा का ही उपयोग कर सकता है अद्वैत में खाली मौन है और ध्यान है द्वैतवादी भाषा से अद्वैत को समझना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता क्योंकि जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने से बाहर संसार को अभिव्यक्त किया है इसका मतलब कि बाहर कुछ और है जहाँ भगवान नहीं है उसने अपने से बाहर जैसे मैंने कहा कि मैंने मेरे से बाहर मेरे शरीर में से कुछ निकाला मुझे उल्टी हुई तो शरीर बाहर आ गया उसमें शरीर का एक हिस्सा बाहर आ गया ऐसे तरीके से परमेश्वर अभिव्यक्त नहीं करता उसकी अभिव्यक्ति अभिव्यक्त होने के बाद भी उसकी अहंता से जुड़ी अभी भी वो उसके भीतर ही है वो उसके बाहर हो नहीं सकती क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं है जहां वो नहीं है इसलिए उपनिषद क्या कहते हैं कि वो तेज़ी से तेज दौड़ने वाले से तेज वहां पहुंच जाता है जैसे एक आदमी दौड़ के सोचे कि सब इसी जगह भाग जाऊं जहां पर भगवान नहीं हो तो मालूम पड़ता वहाँ जाने के बाद में भगवान थे पहले से ही इसलिए वो तेज़ी से तेज दौड़ने वाले से तेज है वो बिना पैरों के दौड़ता है क्योंकि तुम बहुत तेज़ी से पैरों से दौड़ के जाते हो बिना के वो बिना पैरों के दौड़ के वहाँ पहुँच जाता है क्यों क्योंकि वो ये तो सार्कास्टिकली बोल रहे हैं वास्तव में पहुँच नहीं जाता वो तो है ही वो तो उसका स्वरूप ही है अगर इस पर एक चिट्ठी कहे कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर ही आदमी दिखाई देता है तो देगा क्योंकि वो तो वही है क्योंकि वो चिठी यहाँ रहे तो भी मैं हूँ यहाँ रहे तो भी मैं हूँ यहाँ रहे तो भी मैं हूँ वो कितनी भी दौड़ लगाएगी शरीर के ऊपर मुझसे दूर नहीं जा पाई जब तक ये शरीर पर और अगर पूरा ब्रह्मांड ही उसका शिव का शरीर है तो शिव से भाग के कहाँ जाओगे इसलिए बड़े मजेदार तरीके से योगियों ने कहा भी है कि मन को क्यों बांधते हो मन को क्यों पकड़ते हो अगर तुम समझ गए हो कि पूरा ब्रह्मांड शिव का स्वरूप है शिव का शरीर है तो फिर मन को जाने तो शिव से बाहर जाके दिखाए तो माने कि यह चंचल है मन की चंचलता तो हम तब माने जब वो शिव के बाहर जाके दिखाए कि शिव मन बड़ा बदमाश है तो शिव के बाहर जाके दिखा दे वो शिव के बाहर जा ही नहीं सकता वो जहाँ जाएगा शिव से टकराएगा किसी भी चीज की कल्पना करेगा वो अच्छी कल्पना करेगा तो भी शिव से टकराएगा बुरी कल्पना करेगा तो भी शिव के पास ही जाएगा इसलिए शिव से बाहर वो जा नहीं सकता लेकिन ये मन की चंचलता को मुक्त करना तब संभव है जब हमें जाने कि पूरा ब्रह्मांड शिव का शरीर है अन्यथा फिर हम फिर द्वेष संसान पड़ा ये बुरा है उसी पे मन अटक गया कि सारा दुश्मन है मेरा इसको कैसे टांग खींचना कैसे इसको हराना कैसे अगले दिन इसको पटकने देना तो फिर हम कहेंगे कहीं नहीं ये भी तो शिव है मुझे इस पर लेकिन ऐसा कहना नहीं जब तक हमारे हृदय में पूर्ण विश्वास और बोध हो कि पूरा ब्रह्मांड एक शिव का स्वरूप है ये उसका एक नृत्य है तब फिर हम मन को चंचल छोड़ सकते कि जाओ कहाँ जाना है जाओ इसके बाहर जाके दिखाओ जैसे हमने पूरी सब तरफ से दरवाजे बंद और बच्चा खेल रहा है हमको अब डर नहीं है कि कहीं बाहर सड़क पर चला जाएगा जा नहीं सकता क्योंकि कोई एग्जिट ही नहीं बाहर जाने का रास्ता ही नहीं जो बच्चा खोल के जा सके इसलिए हम बेफिक्र हैं जैसे ब्रह्मांड एक प्रकार से शिव का शरीर है तो इसके बाहर कहीं जाना संभव नहीं है अब इसके आगे हम पढ़ते हैं तीन गुण कई बार हमने सुन रखे हैं तीन गुणों के नाम सत्व गुण रजगुण और तमोगुण तीन गुणों का नाम सुनने सब ने सब कही कहीं ना कहीं श्रीमद भागवत पढ़े हुए तो उसमें भी सुने हैं गीता में पढ़े हैं और सांख्य दर्शन में तो बहुत ज़्यादा इनका विस्तार से वर्णन है तीन गुणों का तो इन तीन गुणों की उत्पत्ति क्या है इनके अभिलक्षण क्या है और ये तीन गुण किस तरीके से उत्पन्न होते हैं और किस तरीके से ये अभिव्यक्त होते इसके बारे में काश्मीर शिव दर्शन का बड़ा स्पष्ट विचार ये विचार सांख्य दर्शन से कुछ अलग है सांख्य दर्शन कहता है कि गुण पुरुष से उत्पन्न होता है पुरुष यानी प्रकृति पुरुष जो होता है वो गुणों का यानि कॉस्मिक एनर्जी जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है पुरुष के रूप में पुरुष और प्रकृति ब्रह्मांडी ऊर्जा है जो संसार को बनाने के लिए तात्कालिक रूप से जिम्मेदार है यानी जैसे मटकी बनती है तो तात्कालिक रूप से मिट्टी जिम्मेदार है मूल जिम्मेदारी तो कुमार की है लेकिन तात्कालिक रूप से उपादान कारण मिट्टी है ऐसे हम कहते हैं कि जो कॉस्मिक एनर्जी है जिससे ब्रह्मांड बनता है वो पुरुष और प्रकृति लेकिन यहाँ कहते हैं कि ये तो सीधे सीधे परमेश्वर की शक्ति है जो तीन गुण हैं परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न होते हैं और ये तीन गुण अभिव्यक्त होते हैं किस तरीके से कि परमेश्वर जब ब्रह्मांड की इच्छा करता है तो उसकी शक्ति इच्छा शक्ति में बदल जाती जो मूल शक्ति क्या है आद्या शक्ति या स्वतंत्र शक्ति वो शक्ति इच्छा शक्ति में बदल जाती जैसे ही वो इच्छा करता है कि मुझे ब्रह्मांड बनाना या एक रचना करना या मुझे एक से अनेक होना जब ऐसी इच्छा होती तो उसकी शक्ति इच्छा शक्ति में बदल जाती वही इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्ति में बदल जाती है ज्ञान शक्ति शुद्ध है जो परमेश्वर अपने आप को जानता है जिस ज्ञान से वो अपना विमर्श करता है जैसे हम भी अंदर आँख मींच के सोच सकते हैं कि मैं कौन हूँ आज क्या कर सकता हूँ आज मैंने सुबह से अब तक क्या किया मैंने क्या करना चाहिए था मैं कैसा हूँ मैं अपना विमर्श कर सकता हूँ अपने आप को तोल सकता हूँ अपनी अंतर्दृष्टि से मैं अपना विश्लेषण कर सकता हूँ तभी कहता ना कि मुझसे ज़्यादा मुझको कौन जानता है मैं अपने आप का विमर्श कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने आपके सदा साथ रहता हूँ मैं इस शरीर में स्थित हूं इस शरीर को मुझसे ज्यादा अच्छा कौन जानेगा मैं इस शरीर से क्या क्या करता हूं मुझे सब एक एक रत्ती रत्ती पता है इसलिए परमेश्वर की ज्ञान शक्ति वो परमेश्वर का विमर्श अपने भीतर वो जानना चाहता है मैं क्या कर सकता हूं और उसका आनंद से जवाब आता है कि वो सब कुछ कर सकता है वो परमेश्वर की ज्ञान शक्ति होती है और दूसरी वो ज्ञान शक्ति के साथ इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति में बदल जाती है जब उसको लगता है कि मेरे को इस संसार को बनाना है तो बनाना मीन्स एक क्रिया तब्दील करना है ना मेरी चेतना को इस विश्व के मटेरियल में बदलना उसमें सूरज में बदलना तारों में बदलना धरती में बदलना एक जीव जंतु बनाना इन सब में मुझे जब उसको कन्वर्ट करना है बदलना है तो उसका नाम क्रिया शक्ति और अब वो जो बदली हुई रचनाएं हैं अपने आप को भूल जाए कि मैं शू हूँ अन्यथा वो कुछ नहीं करेंगी शू के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है जो तो अपने आप में पूर्ण तृप्त है सब कुछ कर सकता है समय और अंतरिक्ष से परे है तो फिर उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं वो इसलिए फिर माया के रूप में कला विद्या राह काल नियत पाँच सीमाएँ पैदा की गई इन सीमाओं के द्वारा उसे बांधा गया ताकि वो समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ इसलिए तिरोधान किया गया छिपाया गया कि तुम शिव हो तो इन तीन परमेश्वर की शक्तियों के द्वारा तीन गुणों का आविर्भाव हुआ तीन गुण पैदा हुए ज्ञान शक्ति से सत्वगुण बना क्रिया शक्ति से रजोगुण बना और माया शक्ति से तमोगुण बना परमेश्वर जो अपने आप को जिस आनंद में सदा महसूस करता है बिना किसी इन्वाल्वमेंट के वो सत्वगुण है हमको सत्वगुण का एहसास यदा कदा होता है क्षण भर को होता है जब हम कभी कभी एकदम बेस्ट अंदर से आनंद का आता है क्षण भर के लिए आए चाहे वो मंदिर दर्शन करते वक्त आए चाहे सितारे नहारते वक्त आए या कभी किसी मित्र से मिलने पर आए या किसी स्वादिष्ट भोजन को खाते वक्त आए या किसी विहंगम जगह पर जाए क्या क्या आनंद है क्या नजारा है कहीं कहीं जाए हमें समारूम पड़ता है क्या रहे? वो इस पर्वत पर चढ़े थे क्या नजारा था तो हमको उसके अंदर जब वो आनंद जो मिलता है वो सत्वगुणी आनंद है सत्वगुण से मतलब होता है जिस आनंद में परमेश्वर का आनंद छिपा है जिस आनंद में ईश्वरी आनंद छिपा है वो सत्वगुण है और ये ईश्वरी आनंद हम रोज महसूस है करते हैं ऊपर वाले ने आपको भोजन दिया है हम भोजन जब भूखे होते हैं और भोजन करते हैं तो हम क्या करते हैं हमारा माया की वजह से हमारा ध्यान भोजन पर जाता है आज दाल कैसी है इसमें नमक ज़्यादा है अरे वाह क्या बढ़िया दाल बनाई है तुमने आज मिठाई कैसी है आज रोटी जरा ज़्यादा सिक गई पर बहुत अच्छी लग रही इस तरीके से हमारा सारा कमेंट्री भोजन पर जाता है हम भूल जाते हैं कि इस भोजन को खाने से अंदर से परमेश्वर की अंध शक्ति उजागर हो चुकी और हम उस पर ध्यान नहीं देते इसलिए जब हम भोजन करें तो एक वैश्वानर विद्या होती है वो भोजन करते वक्त सतत हम भीतर ध्यान करते भीतर ध्यान करते खाना खाते से एक तृप्ति का अनुभव होता है एक आनंद का अनुभव होता है और उस आनंद का एहसास हमको परमेश्वर की आनंद शक्ति या सत्व गुण से मिला देता है इसलिए उस आनंद में अगर हम सोचें अरे इसमें दाल बढ़िया बनाई है इसने आज मिठाई में थोड़ी सी कमी कर दी है जब हम भोजन का एनालिसिस करते हैं भोजन का विश्लेषण करते हैं उसके गुण अवगुण बताते हैं तो उसमें क्या होता है कुछ तो सुख मिलता है दाल बहुत अच्छी बने लेकिन रोटी जरा गड़बड़ होगी अब क्या हुआ हमारे पास सुख और दुख का मिश्रण हो गया एक चीज़ तो अच्छी है सभी तो अच्छी हो ही सकती दूसरी में थोड़ी सी गड़बड़ है जब दोनों चीज़ों का मिश्रण होता है तो बन जाता है रजोगुण जो परमेश्वर की क्रिया शक्ति से बना है रजोगुण में आनंद और दुख सुख और दुख दर्द और मलहम दोनों एक साथ हैं उसका नाम है रजोगुण और रजोगुण के बारे में हम उसके अभिलक्षण समझें संसार में जितने शमसाध्य कार्य होते हैं, वो समस्त रजोगुण से होते हैं क्योंकि वो मूल में उसके क्रिया है उसके मूल में क्रिया है आपको लगेगा हम दिन भर रगड़कते रहते हैं काम धंधा ये हमारे रजोगुण के कारण है <till SPbounded -on Michelle debboard> क्योंकि रजोगुण में हमको एक उच्चतर सांसारिक स्थिति की लालसा होती है धन की लालसा होती है पद की लालसा होती है एक सम्मान की लालसा होती है और संसार में हम कुछ हैं इस एहसास की लालसा होती है कि हम भी कुछ हैं इस एहसास की लालसा होती है इसी के लिए हम संसार के समस्त कार्य करते जाते हैं और उसमें दोनों चीज़ें मिलती पीड़ा भी मिलती है और सुख भी मिलता है अगर हमने एक बहुत अच्छी चीज बना ली बड़ा सुख मिला लेकिन कल वो चीज़ काम नहीं कर पाई दुख में बदल गई हमने खूब मेहनत करी धन कमाया सुख में बदल गया वो धन कल खो गया चोर ले गए डाकू ले गए वो दुख में बदल गया इसलिए वो रजोगुण है जब ये संसार के अंदर हम सुख दुख के बीच में झूला झूलते हैं जब हम इस संसार के अंदर होने वाले समस्त क्रियाओं को श्रम से करते हैं वो रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे एक व्यक्ति ने जैसे आध्यात्मिक किताबों में बड़ा अच्छा उदाहरण इसका मिलता है कि एक व्यक्ति का पुत्र बिछुड़ गया था और वो बरसों बाद मालूम पड़ता आप कल तुम उसको मिल सकते हो वो आ रहा है वो तो तुम मिल तो वो आनंद की लहरें उठती उसके पिता के मन में क्या रहा है मैं तो पित। कैसे होगा क्षण जब मैं उसको मिलूँगा उस कल्पना से ही वो आनंदित होने लगता है जैसे ही वो पुत्र को मिलता है उदास हो जाता है पुत्र बेहद बीमार है मरणासन है ऐसा लगता है कि अभी शायद कुछ ही दिनों का मेहमान है तो वो उस आनंद की अनुभूति खो जाती वो एक तरफ आनंद बरसों बाद मिल लेता और उसी समय उस पुत्र के रुग्णता के वजह से उसको दुख इन दोनों का मिश्रण वो रजोगुण है इस रजोगुण के कारण उसे न आनंद की अनुभूति हो पा रही है और रजोगुण का मूल स्वभाव आनंद मिश्रित दुख है लेकिन मूलतः रजोगुण हमेशा दुख देता है अगर बाई डिफाल्ट देखें कि आखिर ये क्या देता है तो रजोगुण सदा दुख देता है कितने भी श्रमसाध्य कार्य करो अंत में एक उदासी घेर लेती क्यों क्योंकि या तो हमने जो कार्य किया वो हमारी अपेक्षाओं से हमेशा कम होता है क्योंकि हमारे कार्य की टारगेट आगे बढ़ती चली जाती है इसलिए हमेशा हम अतृप्त महसूस करते हैं दूसरा जो कार्य किया उस कार्य में कब सफलता मिलती है कब असफलता मिलती है इसलिए असफलता इसके साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है इसलिए रजोगुण सदा दुख का कारण होता है लेकिन तात्कालिक रूप से बीज बीच में हमको सुख भी मिलता है और वो सुख सत्वगुण का इसलिए ऋषि कहते हैं काश्मीर ऋषि दर्शन में कि जब आप भोजन करें तो बजाय सात तरह के भोजनों में आनंद ढूंढने के कि यह अच्छी है ये बुरी है या इसका विश्लेषण करने के, की भोजन की तृप्ति पर ध्यान दें कि आपको वो तृप्ति वो आनंद वो सुख खाने का कहाँ से मिल रहा है सिर्फ खाने की बात नहीं वो चाहे देखने की हो सूखने की हो अगर हमको बहुत अच्छा गुलाब का फूल मिलता है तो क्या बढ़िया फूल है फूल के बनस्बत वो जो खुशबू है आपके भीतर की गुलाब में खुशबू नहीं है खुशबू आपके भीतर है गुलाब ने तो उस खुशबू को हल्का सा खोल दिया है तो आपके अंदर से वो खुशबू आने लगी अगर वो गुलाब में खुशबू होती तो जंगल में गुलाब भी खुद महकता रहता खुद आनंदित होता लेकिन वो खुद आनंदित नहीं है आप आनंदित हो सकते हो क्योंकि आपके भीतर वो खुशबू छिपी है उस खुशबू को उसने अनकवर कर दिया ढक्कन हटा दिया तो आपके अंदर ही आनंद है आपके अंदर ही खुशबू है आपके अंदर ही स्वाद है आपके अंदर ही जल से मिलने वाली प्यास के समय जब आप ठंडा पानी पीते हो वो इसलिए जितने भी आनंद हैं वो आपके भीतर हैं और उनकी जो क्षणिक अभिव्यक्ति होती है वो सत्वगुण के कारण होती है सत्वगुण आपके भीतर है क्योंकि आपकी आत्मा परमेश्वर है तो सत्वगुण तो आपके पास है ही है सिवाय माया के कारण से वो छिपा हुआ है इसलिए हम उसको अनुभव बहुत कम कर पाते हैं लेकिन परमेश्वर का प्रकाश कभी भी माया के द्वारा भी पूर्ण तरह से छिपाया नहीं जा सकता चाहे कितने भी बादल हो जाए दिन के समय है तो कुछ तो सूर्य की किरणें हमको दिखाई दे ही जाएंगी क्या हमको मालूम तो पड़ जाएगा कि दिन का समय है चाहे कितने भी घनघोर काले बादल हो रहे हैं ऐसे ही माया कितनी भी गहन हो हम कितने भी माया के चक्कर में पड़े हो परमेश्वर के सत्वगुण का आनंद हम कम से कम क्षणभर तो एहसास कर ही लेते हैं रोजाना होता है खाते वक्त आनंद आता है कभी ठंड में रजाई मिल गई ओढ़ के सो रहा उस समय एक आनंद मिलता है तो उन सब आनंदों के बीच में हम आनंद कभी खोजते हैं रजाई में ढूंढते हैं तो कभी भोजन में ढूंढते हैं तो कभी पुष्पों में ढूंढते हैं तो कभी संगीत में ढूंढते हैं सचमुच में आनंद ये बाहर बिखरा हुआ नहीं है ये समस्त आनंद आपका अपना वास्तविक गौरव है आपका अपना स्वभाव है रियल ब्लस है आपके भीतर जो ये जितने करण हैं उपकरण हैं ये अनकवर करते हैं जैसे संगीत है अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कोई संगीत सुन के नृत्य करने का मन करता है ये परमेश्वर का नृत्य कभी ढोल बज रहे कभी ऐसा लगता है कि चलो चलो अपन भी नाचो बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा नाचेंगे तो लोगों के सामने लेकिन वो आपके भीतर का नृत्य है जो उस ढोल ने उजागर कर दिया इस तरह से जो हमारे भीतर जो सत्व गुण है जो सत्व गुण का आनंद है वही हमारे भीतर सदा आनंद का स्रोत बना रहता है अब हम परमेश्वर की जो रचनाएं होती हैं उनको अंत में समझ लें कि परमेश्वर की रचनाएं होती हैं प्रमेय रचनाएं होती हैं। अब वो इनसे ही बनती इन गुणों से ही बनती इनसे गुणों से तेरह करण और दस प्रमेय तत्व बनते हैं प्रमेय तत्व तो कौन से हैं दस तन्मात्राएं है और दस पांच तन्मात्राएं और पांच महाभूत ये दस हो गए तो पाँच तन्मात्राएँ और पाँच महाभूत मिलकर दस प्रमेय तत्व प्रमेय तत्व प्रमे जो हमारे इस शरीर से अलग प्रतीत होते हैं वो दस प्रमात्र रचनाएं होती हैं जैसे अपना खुद का शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रियां इनको हम क्या कहते हैं ये मैं हूं ये प्रमात्र तत्व कहलाते हैं जिसको मनुष्य सीमित मनुष्य मैं की तरह जानता है इसलिए शरीर भी वास्तव में पंचमहाभूतों से बना है लेकिन हमको क्या लगता है कि मैं हूं ये मन बुद्धि ये प्राण ये इंद्रिया ये सब मैं की तरह के दिखाई देती इसलिए इनको प्रमात्र रचनाएं है बोलते हैं और वो तेरह करण दस प्रमेय ये प्रमेय रचना है लेकिन ये हमेशा शक्ति के रूप में प्रतीत नहीं होते जबकि वो है क्या है इच्छा शक्ति से ज्ञान क्रिया और माया शक्ति से बने हैं सब लेकिन हमको ये शक्ति की तरफ प्रतीत नहीं होते ये क्या हमको प्रतीत होते हैं गुणों की तरफ प्रतीत होते हैं क्योंकि वो हमको हमसे अलग दिखाई देता है मनुश्य से, मनुश्य की शक्ति अलग तो की नहीं जा सकती शक्तिमान से शक्ति को कौन अलग कर सकता है पहलवान पहलवान से पेलवान की ताकत को कौन अलग कर सकता है संभव ही नहीं है क्योंकि रोशनी और सूरज चांदनी और चांद ये अभिन्न रूप से एक सिक्के के दो पहलु हैं जिनको अलग करना संभव नहीं है इसलिए शिव से शिव की शक्ति को अलग तो नहीं किया जा सकता लेकिन यहां पर आते आते माया के कारण हमको वो सब अलग प्रतीत होते हैं इसलिए इनको हम शक्ति के रूप में नहीं जानते वरन गुण के रूप में जानते हैं और तीसरा है तमोगुण तो जो माया से उत्पन्न होता है जब हम गहरी निद्रा में होते हैं या जब हम बिल्कुल बेहोशी में गाढ़ बेहोशी में होते हैं तो उस समय हमें जो अनुभव होता है उस अनुभव को उस समय चाहे हम ना अनुभव कर पाए लेकिन हम जब विहंगोकन करते हैं या हमारा सिंहअवलोकन करते हैं कि पीछे की तरफ आज दिन भर में सोया तो शाम को मुझे बड़ा रिलैक्स लगा तो मैं उस अनुभव की स्मृति जरूर करता हूँ लेकिन वह अनुभव कैसा था जिस समय मुझे अपने आप का अभी होश नहीं था वो तमोगुणी अनुभव है इसलिए आनंद अनुभव सत्वगुणी अनुभव है दुख पीड़ा रजोगुण का अनुभव है और बेहोशी निद्रा इसके साथ में आलस्य और इसके साथ में दुर्गुण ये सब तमोगुणी अनुभव है इस तरह से इन गुणों की श्रृंखला है लेकिन तीनों गुण सभी गुण परमेश्वर से निकले हुए हैं इस तरह से संसार का स्वरूप है अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो हमको उसका एनालिस कर समझ में आ जाता है इसके तमोगुणी अनुभव से काम कर रहा है लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि तमोगुण में ले जाके परमेश्वर का ही एक हिस्सा है जब हमको ये जानकारी मिलती है तो हमारे हृदय के अंदर से जो भिन्नता की जो धाराएं हैं वो शांत हो जाती है मन प्रसन्न हो जाता है आनंद सिक्त हो जाता आज की बात अपन ही समाप्त करते हैं इसके आगे एक या दो हफ्ते में जो भी संभव लगेगा हम इसको तत्व संग्रह अधिकार को पूर्ण करेंगे और फिर उसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरू नारायण नारायण नारायण गुर नारायण नाराय नारायण सदगुरुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणतार की जय